शिवानंद स्मृति संग्रह गुरुदेव की पुण्य स्मृति कथा था स्वामी अक्षयानंद एक बूढ़ा मछुआ नाव लेकर मठ की घाट के पास गंगा में मछली पकड़ने के लिए जाल डालता था उसे महापुरुष समय समय पर सहायता देते थे किसी समय कुछ दिनों तक वह नाव लेकर घाट के पास नहीं आया अतः उन्होंने मुझसे कहा बूढ़ा आदमी क्या हुआ पता नहीं तुम जाकर उसकी खोज ले आना मैंने पूछा उसका घर कहाँ है उन्होंने उत्तर दिया बाली ग्राम में उसका घर है वहाँ खोजने से पता लग जाएगा मैं दूसरे दिन मछुआ टोली गया पहले उसकी बहन से भेंट हुई वह रोती हुई बुली भाई साहब चल बसें दो चार मछलियाँ लाते थे उन्हें मैं बेचने के लिए ले जाती थी उसकी बहू बाहर नहीं जाती थी मछली बेच जो कुछ मिलता उसी से दोनों का खर्च चलता था अब बहु दिन रात रो रही है कैसे काम चलेगा मैं मठ लौट आया और सारी बातें बताई उन्होंने मुझे कुछ रुपये देकर कहा तुम अभी जाकर उसे दे आओ और पूछना कि श्राद्ध कब होगा बीच बीच में उसके घर मुझे रुपया दे आना पड़ता था उसके श्राद्ध के पूर्व दिन कुछ वस्त्र और रुपये देकर मुझसे उन्होंने कहा उसे दे आना और कहना कि बूढ़े का श्राद्ध अच्छी तरह हो महापुरुष महाराज की चिकित्सा उस समय कार्नवालिस स्ट्रीट के होम्योपैथ डॉक्टर अमरनाथ मुखर्जी कर रहे थे रोज़ सुबह आठ बजे रोग का विवरण लेकर मुझे उनके यहाँ जाना पड़ता था उनका मकान साहबी ढंग का था वह स्वयं भी साहबी पोशाक पहने रहते थे एक दिन मैं सुबह जाकर उनकी बैठक में बैठ गया वह अपने कमरे से बाहर निकलकर नमस्कार करते हुए बोले आप महापुरुष महाराज के बारे में मुझे कुछ बताइए मैंने कहा आप प्रायः मठ में जाया करते हैं और उन्हें हर समय देखा करते हैं मैं उनके विषय में अधिक क्या बताऊं? तब उन्होंने कहा महाराज की कृपा से आज मेरा शुभ दिन है मैं बताता हूँ सुनिए मैंने कलकत्ते के ठाकुर वंश की एक लड़की से विवाह किया है किंतु पति पत्नी में एक दिन के लिए भी मेल नहीं है यह जो मकान आप देख रहे हैं इसे दो भागों में भक्त कर लिया गया है पूर्व का अंश मेरा है और पश्चिम का मेरी पत्नी का है मैं हर समय साहवी ढंग से रहता हूँ पैंतीस रुपये वेतन का एक मुसलमान बाबरची मेरा साहवी खाना तैयार करता है और पश्चिम की ओर मेरी पत्नी का भोजन एक ब्राह्मणी गंगा जल से पकाती है बहुत दिनों पहले विवाह हुआ है सही किंतु एक दिन के लिए भी दोनों में मिलन नहीं हुआ मेरी ससुराल के लोग तथा इष्ट मित्रों ने हमारे मिलन के लिए अनेक बार प्रयत्न किया किंतु मेल नहीं हुआ मेरी पत्नी अपना आचार विचार नहीं छोड़ती और मैं भी अपनी जिद्द नहीं छोड़ता आज तीन दिन हुए महापुरुष के संस्पर्श में आने के कारण ही मांस और मुसलमान के हाथ की रसोई खाने में मुझे एकदम अरुचि हो गई है कल तो वह सब एकदम खा ही न सका इस कारण कल ही मैंने उस मुसलमान बाबरची को विदा कर दिया और कल से ही हम दोनों पति पत्नी एक हो गए हैं यह परिवर्तन महापुरुष की कृपा से ही हुआ है उन्हीं के सत्संग से मेरे मन में ऐसा परिवर्तन आया है इसे मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कहते कहते डॉक्टर साहब की आंखें डबडबा उठी उस दिन औषधि न देकर एकाएक कुर्सी से उठकर उन्होंने कहा चलिए आज महापुरुष महाराज का दर्शन करूँगा ड्राइवर को बुला अपनी मोटर से वह मठ आ गए उनका वेश धोती चद्दर था एक दिन गहरी रात को मैं महापुरुष के पास बैठा था वहाँ हम दोनों ही थे और कोई नहीं था हरे रंग की धीमी बिजली बत्ती से सब कुछ अस्पष्ट दिखाई पड़ता था एक सफ़ेद बिल्ली दक्षिण और के बरामदे से भीतर घुसी वह उस बिल्ली को हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे बिल्ली म्यूह म्यूह करती हुई उत्तर के बरामदे दरवाजे से छत पर चली गई वह लगातार उसे प्रणाम ही करते रहे मैंने सोचा यह कैसी बात हुई थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा देखो केशव श्री ठाकुर ने मुझे एक ऐसी अवस्था में रखा है कि सब कुछ मैं चेतन ही चेतन देखता हूँ चेतन के सिवाय और कुछ नहीं है मेरे शरीर पर हाथ देकर कहने लगे तुम चेतन कुर्सी चेतन बिछौना चेतन दीवार पलंग आदि सभी चेतन है मैं स्वयं को अब किसी तरह दबाकर रख नहीं सकता जब लड़के घर में आते हैं तब मैं पहले ही उन्हें प्रणाम करता हूँ उससे उनके मन में कष्ट होता है मैं समझता हूँ किंतु करूँ क्या उन्होंने मुझे चेतन के भाव में ऐसे ही विफोर कर दिया है महापुरुष महाराज लोगों को खिलाना बहुत पसंद करते थे विशेष रूप से हमारे बाहर के किसी आश्रम से कोई साधु आते तो वे उन्हें अच्छी तरह भोजन कराते थे एक दिन प्रातःकाल उन्होंने मुझसे कहा जितेन स्वामी विशुद्धानंद रात्री से आए हैं वह संदेश मिठाई खाना बहुत पसंद करते हैं कलकत्ते के भीम नाग का अच्छा संदेश लाना इस प्रकार कौन कहाँ से आते और जाते हैं कौन क्या पसंद करते हैं इन बातों का वह बहुत ध्यान रखते थे बेलूर मठ की ट्रस्टी मीटिंग के दिन अनेक वृद्ध साधु मठ में आते थे वह उनके लिए विशेष खाने पीने का प्रबंध करते थे सब लोगों को आनंद से खाते देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होते थे उनके अंतिम बीमारी के समय यह बात नहीं कर सकते थे इसी समय एक दिन पूजनीय निर्मल महाराज ने मुझसे कहा तुम्हें विशेष काम से मद्रास जाना पड़ेगा तुम महापुरुष महाराज जी को प्रणाम करके आज ही मद्रास चले जाओ उस समय मेरे मन में कैसा भारी कष्ट हुआ था मैं प्रकट नहीं कर सका उनकी इस अवस्था में उन्हें छोड़कर मुझे मद्रास जाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं हो रही थी मैं रोते हुए महापुरुष जी का चरण स्पर्श करके मद्रास चला गया वहाँ कुछ महीने तक रहने के बाद एक दिन रात्रि के अंतिम अर्ध में स्वप्न में देखा कि महापुरुष महाराज ने मेरी मसहरी उठाकर बिछौने पर बैठते हुए कहा के मैं बहुत ही कष्ट भोग रहा हूँ मुझे जाने दो मैं अब चला जाऊंगा। उनका ऐसा कष्ट देख मैंने भी रोते हुए कह दिया जी महाराज आप जाइए दूसरे दिन सुबह से ही मैं बार बार सोचने लगा मैंने क्या देखा क्या बात किया उसके बाद उसी दिन शाम को तार द्वारा समाचार मिला कि तीसरे पहर उनका देहावसान हो गया है इस खबर से मुझे बहुत ही कष्ट हुआ बाद में सोच कर देखा कि इस प्रकार का कष्ट भोगने की अपेक्षा शरीर छोड़कर चले जाना अच्छा ही हुआ है इसके बाद फिर मेरे मन में कोई कष्ट नहीं हुआ शुभम